सहनावतु सहनाववतु भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै शांति शांति हां जी हमारा प्रसंग चल रहा है कमगी टीचर उसमें हमने जिष्णु पहला उदाहरण देख लिया था तो इसमें राजेश जी का एक प्रश्न था किति चा में वह किति है तो गिति कैसे होगा तो मैंने उनको कहा था कि यह लंबा प्रोसेस है फिर भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं राजेश जी यहां किति में आप लिख दीजिएगा स्क्रीन पर यहां दो ककार माना है यहाँ पर महाभाष्यकार में कि मे दो ककार माना है यानी क को ककार यानी वो गकार को ककार हो जाएगा श्रु का किति सूत्र है ना श्रु का किति सात दो नहीं कंगिति में नहीं कंगिति का तो हो गया हमारा जिष्णु उदाहरण जब हम कर रहे थे उसमें ग्लाविस्थष्ट घनु यह सूत्र आया था ग्लाविस्थष्ट घनु में है तो गुण निषेध हो जाएगा और उसके बाद में ये जो भूष्णु उदाहरण देख रहे थे हम भूष्णु भूष्णु में इट का निषेध जो है श्रुका किति से होता है तो गस्णु है ये तो गकार है तो ये किति है तो ये गकार तो है ही नहीं किति में तो कैसे स्वीकार करेंगे ये बात थी तो उस दृष्टि में यहां पर किति में गकार को भी स्वीकार किए एक शुरू का किति लिख दीजिएगा कि उस किति में गकार है दो ककार लिख दीजिएगा में एक और ककार लिख दीजिएगा आधा ककार हां यह है अब ये जो एक ककार को गकार को ककार हो गए यहां पर खरीचा सूत्र से गकार को तो ककार हो गया और फिर उसके बाद श्रृका में श्रुका भी लिख दीजिएगा श्का श्रुका किति श्रुका में जो विसर है उसको सकार बना लीजिएगा विसर्जनीय से सह तो सकार हो जाएगा अब आ, एक आकार का लोप हलो यमा यमी लोपा वो कौन सा कोसाब सूत्र त समजे हलो यमामि लोपा हलो सोपा का लोपो जागा यानी गकार का लोप हो जाएगा ये मान लीजिएगा इसको गकार बना के रखिएगा दो यम होनी चाहिए ना नहीं यहां अलो यम यमी सा नहीं होगा यहां पर आ, हल से उत्तर यम यम का लोप होता है यम पड़े रहते यहां नहीं, नहीं, नहीं, नहीं है लो यम क्या नहीं है लो यम क्या है शुरुआत शुरत स्थिति तो ये सात दो ग्यारह है सात दो ग्यारह नहीं इसको लोप करने की जरूरत नहीं है लोभ करने की जरूरत नहीं है लोभ करने की जरूरत नहीं बस इतना ही माना है यहां पर एक आकार माना है में महावाष्यकार ने में और उसको अगर लोभ करना है हमको जल से उत्तर जेरो जेरी से करेंगे क्या झेरो करेंगे तो झेरो झेरी से हल हाँ झेरो झेरी से करेंगे जेरो झेरी सवरने जल से उत्तर जेल पर रहते हमें हल से उत्तर जर का लोप होता है झर पड़े रहते ऐसा है जरोझरी सवरने से लोग कर देंगे एक प्रकार का झरोझरी सवरने से हल से उत्तर झर का लोप होता है झर परे रहते राजे जी हल से उत्तर झर का लोप होता है जर परे रहते ऐसा होगा जरोझरी सवरने से पकड़ में आया ओंभ जेरो जेरी सवरने से एक ककार का लोक करेंगे सकार आ, हल में आ रहा है सकार तो सकार सकार हल है उससे उत्तर झर में ककार है और सवर्ण झर परे है ककार तो झेरो जेरी सवरने से हो जाएगा सब लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं हल से उत्तर झर का लोक होता है विकल्प से सवर्ण झेर पड़े रहे थे शुका में एक गकार को स्वीकार किया महाभाष्यकार ने तो गति गकिति ऐसा सूत्र माना है गकार को स्वीकार किया फिर उस गकार को हरीछा सूत्र से ककार हो जाता है फिर झरोझेरी सवर में से एक ककार का लोप होता है हाँ जी आपसे इनको समझ में नहीं आ रहे वो पूछ लेंगे हाँ जी ओम हाँ जी बोलिएगा मुझे नहीं आया समझी समझ में नहीं आया क्या समझ में नहीं आया कुछ भी समझ में नहीं कुछ भी समझ में नहीं आया सूत्र आप देख रहे हैं शुरू का सात दो ग्यारह ओम स्वामी हाँ उसमें एक गकार को जोड़ लीजियेगा गकिती बना लीजिएगा गिती गि बना लीजिएगा गतिथि दोबारा लिख दीजिएगा शुका गतिथि हाँ बना दिए देखो स्क्रीन पर देखिएगा गति शुका गतिथि ऐसा सूत्र है महावाष्यकार ने यहाँ पर गकार को माना है किति में अब अब उस गकार का क्या हुआ जो दुख दिख नहीं रहा हमको मूल पाठ में दिख रहा है आपको गकार सुचि जी बोलिए नहीं स्वामी जी नहीं जीख रहा है ओम स्वामी जी मूल पाठ में नहीं है मूल पाठ में नहीं है ना क्यों नहीं है उसका समाधान बता रहा हूं मैं आपको देखिए मूल पाठ में ऐसा था जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है गकी थी अब उस, उस गकार को ककार करना है खरीचा सूत्र से खरीचा सूत्र से झल से उत्तर झल से उत्तर, जल से उत्तर जश को झल से उत्तर जश को चर होता है खर परे रहते खरीचा सूत्र यही कहता है जल से उत्तर जश को चर होता है खर परे रहते यह शर्त घटित हो रहा नहीं हो रहा है देखो खरीचा सूत्र से ओम स्वामी जल, जल से उत्तर कौन है जल कौन है यहां पर सकार श्रुका में जो विसर्गे ना उसको साकार कर लो विसर्जनीय से से सकार कर दो तो सकार जो है वो झल में आता है झल में अब उस झलरूपी सकार से उत्तर जश है जश जश में गकार आता है उस जस रूपी गकार को चर होता है खर परे रहते और खर है ककार परे पकड़ में आया पकड़ में आ गए ना तो जल सकार है इससे उत्तर गकार जश में आता है उस जश को खर आदेश होता है खर परे रहते और खर है ककार परे तो अब गकार को ककार कर दिया लिख दिया नीचे ककार कर दिया अब उस उस पहले वाले ककार को पहले वाले ककार का लोप करना है हम झरोझरी सवरने से झरोझरी सवर्ण सूत्र में हल की अनवृत्ति आ रही है हल तो कहता है हल से उत्तर झर का लोप लोप होता है झर परे रहते सवर्ण झर परे रहते हल से उत्तर झर का लोप होता है सवर्ण झर परे रहते तो शर्त घटित हो नहीं होता है हल है सकार हल सकार से उत्तर झर ककार का लोप होता है कब होता है सवर्ण झर परे रहते सवर्ण झर परे है ककार रुचि जी ओम सोम अब समझ में आ गया जी समझ आ गए और किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते राम मोहन जी समझ में आया आपको ओम सोम जी ठीक है हाँ रेणु जी हैं रेणु जी देखो समझ में आ गए आ गया ठीक है तो महाभाग के कारण ऐसा स्वीकार किया पर इसमें और भी समस्याएं हैं उसको छोड़ दीजिए अब इतना ही आप लोग समझ लीजिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं हमने कंगतीछा में एक कारला हमने समझ लिया समझ, समझ लिया है जिष्णो भूष्णो अब चिता उदाहरण हमने कर लिया था चित दूसरा उदाहरण चित में गकार वाला हमने देख लिया था चिता सुतः और भिन्न ये सारे उदाहरण बनाए थे भिन्न में रदाभ्यम निष्ठा न पूर्व से इससे कार को भी नकार हो गया और उसके पूर्व दकार को भी नकार हो गए तो भिन्ना बन गया था फिर हम देख रहे थे चितवान, चितवान में बीच में रुक गए थे तो प्रारंभ से देखिएगा चितवान चितवान में उसने चयन किया उसने चुना यह अर्थ बताएगा चित में कृत्यय था, था चितवन में कवतु प्रत्यय जो की निष्ठा प्रत्यय कहलाता है निष्ठा प्रत्यय दो है एक और एक कवतु सवतु निष्ठा ये संज्ञा सूत्र है सा प्रत्यय को और कवतु प्रत्यय को निष्ठा नाम दे देता है सूत्र तो चीय धातु है चीय चयने धातु है भूवादयो धातवा से धातु संज्ञा हो जाएगी और यकार की संज्ञा हो जाएगी अलंक अलंकम से और उसका लोप हो जाएगा तो ची धातु हमारे सामने ची धातु है और उस ची धातु को हम धातु के अधिकार में धातु के अधिकार में सूत्र लाएंगे निष्ठा सूत्र निष्ठा अब निष्ठा सूत्र तीन दो एक सौ है तीसरा जय के दूसरे पद में 102 निकाल के देख सकते निष्ठा और निष्ठा सूत्र में भूते की भी अनुवृत्ति आ रही है भूते तो वो कहता है धातु के अधिकार में भूतकाल अर्थ में निष्ठा प्रत्यय होता है समाधि नियुक्त करके रखिएगा तो धातु से भूतकाल अर्थ में निष्ठा प्रत्यय आया तो निष्ठा किसको कहते हैं तो सूत्र आयावतु निष्ठा स और तवत को निष्ठा कहते हैं तो अब इन दोनों में से हमको तवतु प्रत्यय लेना है तवतु तो तवतु लिया प्रत्यय पर से परे बिठा दिया राजा जी लिखते जाइएगा तो ची कच्छी धातु है अब त प्रत्य लायक तवतु तवतु प्रत्य, अब तवतु प्रत्यय में देखिये उकार की संजय करेंगे उपदेशे अजनुनासिक इत से तो ये उगित माना जाएगा उख उक इत उकार इत है जिसमें उसको उगित कहते हैं यानी उख प्रत्यार में जो वर्ण होगा चाहे वो उकार हो या वो रिकार हो या रिकार हो ल्री। इन तीनों में से कोई भी हो उसको उक इत कहते हैं तो उकार की संज्ञा हो गई यहां पर उपदेशे अजन्नास्त कित से और ककार की संजा हो जाएगी लशक्व व से लशक्व व से ककार की संजय और उकार की उपदेश अजन्ना की संजय तस् लोपा अदर्शनम लोपा तो हमारे सामने स्थिति बनी हुए है ची धातु और तवत ची और तवत यह स्थिति है ची और तवट अब अंग संज्ञा भी कर लो तस्मात प्रत्यय विधि तदादी प्रत्ययंगम से ची धातु से हमने तवत प्रत्यय की प्रत्यय विधान किया है तो उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा हो जाएगी अंग संज्ञा हमने करके रख लिया है अब तवत प्रत्यय जो है यानी तवतु प्रत्यय जो है ये आर धातुक कहलाता है क्योंकि तीसरे अध्याय में से हमने लाया है और तिंसित नहीं है इसलिए आर धातुकम शेषा से यह आर धातुक है और आर्धातुक होने से अब यहां पर एक काम प्राप्त हुआ है सार्व अपने आर से इड वाला दे वलादी आर को इट का आगम होता है तो उसका निषेध करेंगे एकाच उपदेशे अनुदाता सूत्र से तो एकाच उपदेश अनुदाता सूत्र से निषेध हो गया इट अब उसी अंग के अधिकार में सार्वधातुक आर्धातुकियों से गुण प्राप्त हुआ आर्धातुक को निमित्त मान करके यहां पर गुण प्राप्त हो रहा है ची अंग को तो अंग में कहा पर हो तो इको गुण वृद्धि भी प्राप्त हो गई परिभाषा इक्के स्थान में गुण प्राप्त होने लगा तो अब प्रस्तुत सूत्र आएगा कंगी टीचर ककार इत है जिस प्रत्यय के ऐसे प्रत्यय के परे रहते या ऐसे प्रत्यय को निमित्त मान करके जहाँ गुण या वृद्धि प्राप्त हो रहे हो वो न हो तो कंगी पी चाय ने गुण का निषेध कर दिया तो स्थिति बनी रही है ची और कवर गुन नहीं हो पाया अब हाँ जी ये दो सूत्र अगर हम नहीं लगाते हैं आठ हाथों का एक हाथ उप देते तो कहीं पर आवश्यकता नहीं लग रही है नहीं वो, वो नहीं लग रहा ऐसा नहीं है वो सूत्र तो प्राप्त होंगे प्राप्त होंगे तो उसको आपको निषेध करना है आप नहीं लगाएंगे तो हम पूछेंगे यहां ईट क्यों नहीं हुआ तो आप कहेंगे ईट का निषेध होता इसलिए नहीं हुआ मतलब वो आते हैं उनको हटाते हैं यह मैंशन नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं आएंगे ये इनकी जरूरत नहीं है शर्त घटित हो रहा है तो आएंगे लेकिन हम निषेध करते हैं जैसे हमने लोगों को पास दे रखे हैं फंक्शन के अंदर वो पास जिसके पास है वो अंदर आता है तो जिसके पास पास नहीं है वो भी आ रहा है तो हमने उसको हटा दिया पर आना तो उसका राइट है वो आ रहा है आते ही उसको हमने हटाया जो जो आता रहेगा उस उसको हटाते रहेंगे जिसके पास, पास पास नहीं है ठीक थी, है सर तो ऐसे ही शर्त जब घटित हो रहा है तो वो आएगा सूत्र की ईट होना चाहिए तो फिर एक आखोपदेश अनुदाता तो निषेध करता है तो हमने एक व्यक्ति को पास लेने से भी खड़ा दिया पास लेकर अंदर भेजता है और एक व्यक्ति को ऐसा खड़ा किया जिसके पास, पास पास नहीं है उसको भगाता जाएगा ऐसा पदमा जी म्यूट नहीं कर पा रही हम आगे बढ़ते हैं तो सवतु जो है ये कृप प्रत्यय माना जाता है सवतु कृत प्रत्यय माना जाता है तो यह कृदंत हो, हो गया कृत प्रत्यय कैसे माना जाएगा कृदिंग से कृत माना जाएगा सिंग बिन्न जो प्रत्यय हो कृत कहलाता है तो कृत हो गया ये कृत प्रत्यय मानने से कृत अधिक समास से प्राधिपदिक संज्ञा हो जाएगी चितवत की चितवत की प्रातिपदिक संज्ञा हो गया तो प्राप्त संज्ञा होते ही हम या प्रातिपदिकात के अधिकार में सुअस्ट लाएंगे सारी प्रक्रिया से उनको हटाते हुए सु ला करके बिठाएंगे तो चितावत स्थिति हमारे सामने हाँ वो लिख दीजिए चितावत सु कैसे आ गया तो ये बताएंगे कृदंत होने से कृत समाशास्त ऐसी प्राधिपदिक संज्ञा हो गयी प्रातिपदिक संज्ञा होकर के ज्ञापिक सुबिल पदमा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप तो उसको म्यूट करके रखिएगा आप, आपकी आवाज जो है डिस्टर्बेंस कर रही है यहां पर तो हम सुड़नपुंसक वापस ला रहे हैं तो सुक देख करके सूत्र है ये कहता है नपुंसक लिंग भिन्न जो सुट है उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है नपुंसक लिंग भिन्न सुट की सर्वनाम संज्ञा होती है तो यहां चितवान चितवंतो चितवंत ये जो रूप है यह नपुंसक लिंग में नहीं है ये पुल्लिंग में है अगर नपुंसक लिंग में होगा तो निषेध करेगा सर्वनाम संज्ञा का तो सुड नपुंसक से सुट हमने सर्वनाम संज्ञा की सुट किसे कहते हैं तो सुस अम औट इन पांच प्रत्ययों को सुट कहते हैं ये सुट प्रत्यार बना दिया सुउट तो सु को ग्रहण किया और आउट का टकार को ग्रहण किया है तो सुट प्रत्यार बन गया तो इन पांच प्रत्ययों का नाम सुट है तो इस सुट की यानी पांचों प्रत्ययों में से कोई भी एक प्रत्यय रहे उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है सुडन अपंसक सूत्र से तो सर्वनाम संज्ञा हो गई अब अगला सूत्र आ रहा है अत्व संत चार अत्वसंत चाधातो यह सूत्र कहता है अतवंत और असंत अतवंत और असंत को अतवंत और असंत की उपधा को दीर्घ होता है यह कहता है सूत्र खोल करके देख सकते हैं आप अत्वसंत चाधातो जो है छह चार छह चार चौदह सूत्र है उसमें ऊपर से कुछ अनुवृत्तियां आ रही है उनको आपको देखना होगा तो देखिए चौदह सूत्र है आत्मसंत चाधा को इसमें शौचा से सौ की अनुवृत्ति आ रही है सुपरियम मांगता है शौचास से सौ की अनुवृत्ति आ रही है और असम्बु की अनुवृत्ति आ रही है असम का मतलब संबुद्धि संबोधन से भिन्न सु होना चाहिए फिर अगली अनुवृत्ति आ रही है नौपधाया से उपधा की अनुवृत्ति आ रही है फिर इधर तीसरे पाद में एक सूत्र है तीसरे पाद के 110 सौ दस सूत्र है ढ्रलो के पूर्व से दीर्घो आना वहां से दीर्घ का अनुवृत्ति आ रही तीसरे पाद के एक सौ सूत्र से दीर्घा की अनुवृत्ति अंगस्य की तो अनुवृत्ति आ ही रही है नोपधाया से उपधा की अनुवृत्ति और सर्वनाम चा संबुद्धो से असंबुद्धों की अनुवृत्ति आठवें सूत्र से फिर तेरहवें सूत्र से सौ की अनुवृत्ति तो ये कहता है समुद्धि भिन्न संबोधन से भिन्न सु परे रहते संबोधन से भिन्न सु परे रहते वो भी सर्वनाम स्थान सर्वनाम संज्ञा वाला सु परे रहते उपधा के अंग के, अंग की उपधा को दीर्घ होता है किस अंग की उपधा को तो कहता है अत्वंत की अथवा असंत की अतवंत का मतलब है अतुअंत में है जिसके उसको अत्वंत कहते हैं अतु का मतलब है अकार और तु तो हमारा तवतु प्रत्यय है ना तवतु तवतु प्रत्यय जो है अतु अतुअंत है अतु में आपको देखना है अकार और तु अतु तवतु में अंत में अतु को पकड़ना है तो अत्वंत अगर वह अंग अथवा असंत अस कहते हैं अंशु धातु का तो असंत हो अथवा अतवंत हो तो हमारा चितवत जो है ये अतवंत है तो अतवंत अंग की उपधा अब उपधा कौन है यहां पर तो सूत्र कहता है अलोन्तिया पूर्व उपधा अंतिम से पूर्व को उपधा कहते हैं अब अंतिम अल कौन है जी लिख दीजिएगा चितवत चितवत सुख दीजिएगा तो चितावत में अंत में देखिएगा अंतिम अल है तकार अब अंतिमल तकार से पूर्व जो अकार है उसको कहते हैं उपदा अलोन क्या पूर्व उपदा कहते हैं अंतिम से पूर्व की उपदा संख्या होती स्थिता <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hita> अतवंत अंग की उपधा को दीर्घ होता है संबोधन से भिन्न सु परे रहते संबोधन से भिन्न सर्वनाम वाले सु परे रहते तो यहां सर्वनाम वाले सु परे है संबोधन से भी भिन्न है तो अतवंत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाएगा तो दीर्घ लिख दीजिएगा चितवात सु ये स्थिति कर दीजिएगा आ ये आ असंत का मतलब अंशु धातु बोला वो गलत बोला असंत है अलग है वो अंशु धातु तो उगी दशाम उगी में आ रहा था वो उधर का इधर बोल दिया मैंने असंत असंत हो असअंत में हो उसको असंत कहेंगे और अतु अतुअंत जिसमें हो अतवंत कहेंगे तो हमारे यहां असंत तो नहीं है अतवंत है तो अतवंत अथवा असंत अंग की उपधा को दीर्घ करता है संबोधन भिन्न सर्वनाम स्थान सु परे रहते तो दीर्घ हो गया चितावात यह स्थिति है उनको करना नकार तो नाने, नकार आदि यहां पर चा आदि होता है उस पर क्या धातु नहीं होना चाहिए धातु नहीं होना चाहिए प्राधिपदिक है हमारे पास चितवत जो है प्राधिपदिक है अगर धातु हो तो नहीं होगा धातु से भिन्न होना चाहिए कुछ भी हो पर धातु नहीं होना चाहिए तो हमारे पास धातु नहीं है ये चितवत जो है ये प्राधिपदिक संजय कर लिया तो यह धातु नहीं रहा ठीक है आगे अब हम आगे करेंगे उगी दचाम धातु सात एक सौ सात एक निकालिएगा सात एक सत्तर सर्वनाम स्थाने धातो हो सर्वनाम स्थाने अधातो है ऐसा है सात एक सूत्र संख्या निकाल के देख लीजिएगा उगित में छह तीन है सर्वनाम स्थाने में सात एक है और अधातों में छह एक है तो उगित अचांग में समास है उख इत है जिन में, उख इत ये शाम उगित बहुरी समास उग इत ये शाम उगित उकार उक प्रत्यय उप प्रत्यार इत है जिस जिन में जिन प्रत्ययों में या जिन पदों में उक प्रत्याहित है उसको उगित कहेंगे उगित शब्द होगा या उगित समुदाय है फिर दूसरा है अच अच का मतलब अंशु धातु है यहां पर अंशु धातु को लिया है उगित उगित हो या अंश अंग हो उसको नुम आगम होता है नुम उगित हो अथवा अंच, अंच उसको नुम आगम होता है कब होता है सर्वनाम स्थान सु परे सुपरेते अथवा सर्वनाम स्थान परे रहते इतना ही है सर्वनाम स्थान परे रहते उगंत को और अंशू को नुम आगम होता है उगीताच सर्वनाम स्थाने छादा तो उसमें एक तो नुन की अनुवृत्ति आ रही है नुम की अनुवृत्ति देखिए नुन की अनुवृत्ति आ रही है तो कहां पर है नुम ये देख लीजिएगा नुम सात एक में देखिएगा कहां पर नुम है पता लग जाएगा आपको ऊपर जाते जाइए तो नुम दिखाई देगा आपको धातु नुम धातु अट्ठावन सूत्र इधनुम धातु तो, तो, तो वहां से नुम की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्य की अनुवृत्ति तो आ ही रही है तो अब सूत्रार्थ देख लीजिएगा अधातो का मतलब है धातु वर्जित यानी धातु को नहीं होना चाहिए धातु रहित उगंत अंग को और अंचों को शु इसलिए पड़ा है कि अंशु धातु को छोड़ना नहीं चाह रहे थे इसलिए अंशु धातु को तो ग्रहण किया है बाकी धातुओं को छोड़वा छोड़ दिया तो कहते हैं धातु वर्जित धातुवर्जित उप इत्संजक है जिनका उनको और अंश धातु को नुम आगम होता है सर्वनाम स्थान परे रहते तो सर्वनाम स्थान सु परे है और उगंत को यहाँ पर नुम आगम हो रहा है यह है चितवात में जो है उक अंत है यानी अंत में उकार की संज्ञा हुई हुई सावतु में तो यह उक अंत उगंत कहलाएगा उगंत तो उगंत अंग को सर्वनाम स्थान परे रहते नुम आगम होता है अब यह नुम कहां पर हो तो कहता है मिदचोत्यात् पर ये पहले पाद में यह निकाल के देख लीजिए एक एक में है एक एक छियालीसवां सूत्र है एक एक छियालीसवां एक एक छियालीसवां सूत्र है मिरचों त्यात पर अचो में अंतिम अच अचो में अंतिम अच से परे नुम का आगम होता है मकार इत संजक है जिस प्रत्यय में या जिस आगम में ऐसा मित आगम मकार इत वाला जो आगम है वो अंतिम अचों से परे होता है अचों में अंतिम अच से परे होता है अब देखिए चितवात में चित में अच है बहुत सा इकार अच है तवर्ग चकार में इकार है तकार में अकार है वाकार में अकार है यानी तीन तीन अच है यहाँ पर यानी तीन स्वर है तो अचों के बीच में जो अंतिम अच है अंतिम अच से परे नुम का आगम होता है अब अंतिम अच का क्या है यहाँ पर वकार में आकार जिसको हमने दीर्घ किया था वो है अंतिम अच अच्छ। अचों के बीच में जो अंतिम अच है उस अंतिम अच को उस अंतिम अच से परे नुम का आगम होता है समझ रहे मेरी बात को अचों के बीच में जो अंतिम अच है उससे परे मित मित होता है यानी नुम नुम आगम होता है मृतो त्याग पर में मित एक एक है अचह छे एक है और अंत्याग पांच एक है तो यहां पर जो छ है उसको पांच एक में बदल लेते हैं यानी अचा में पंचमी के अर्थ में ष्टी विभक्ति है इसको ऐसा बोलते हैं पंचमी के अर्थ में छठी विभक्ति है तो इसका अर्थ यह निकलेगा अचों के बीच में जो अंतिम अच है उस अंतिम अच से परे मित प्रत्यय होता है या मित आगम होता है तो यह मकार की संजय करेंगे हम आगे चलकर इसलिए इसको मित मित प्रत्यय कहेंगे या मृत आगम कहेंगे तो अंतिम अस्से परे ये नुम का आगम होता है नुम को बिठा दीजिएगा अंतिम अस्से परे तो चितवान चित नुम सू यह स्थिति है सीतावा ओम स्वामी हाँ जी अभी आपने कहा ये मित का आगम होता है तो उधर नूम का आगम होता है तो किसका होता है नूम का यह मित का नहीं मित का मतलब है ये नूम को ही मित कहेंगे मित प्रत्य है ना ये यानी मकार की संजय करने वाले हम अभी ठीक है मकार की संजय होता तो मित कहलाएंगे ना मित यानी मित का मतलब मकार की संजय जिसमें जिस प्रत्यय में वो हो उसको मित प्रत्यय कहेंगे मित ठीक है ठीक है जी तो ये अब स्क्रीन पर देखिएगा चितवा नुम अंतिम से परे बैठ गए नुम और ता और स ये स्थिति है अब इकट्ठा इन सब में एक संजय करते जाइए सु में जो उकार है उसको उपदेश अजन्नास्त से एक संजय कर लीजिए सु में उकार की और मकार की मकार की अलंत्यम से एक संजय कर दीजिएगा और नु में उ उपदेश अचन्ना सी से संजय कर दीजिएगा तो दोनों उकारों की और मकार की संजय कर लीजिएगा तो बचेगा चित न स यह स्थिति है हा नीचे लिख दीजिएगा उसका तो स्पष्ट उस हो जाएगा चित न त और स ये स्थिति है अब सकार की जो है सकार की अप्रिक्त संज्ञा करना है अप्रिक्त संज्ञा अपरिक्त संज्ञा कहेंगे अप्रिक्त एकाल प्रत्यय अप्रिक्त एकाल प्रत्यय ये एक दो में है एक दो इकहत्तर नहीं इकतालीस एक, एक दो इकतालीस सूत्र है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय अपरिक्त नाम दे रहे हैं इसको एक अल है जिस प्रत्यय में एक ही अल है जिस प्रत्यय में उस प्रत्यय को अप्रिक्त नाम देते हैं तो सकार ऐसा है जो एक ही अल है इसलिए सकार की अपरिक्त नाम संज्ञा हो अपरिक्त नाम संज्ञा होते ही अब सूत्र आ रहा है हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिष्य प्रतम हल आपने पहले भी इसको जाना है हलंग्याब्यो दीर्घा सुतिष्य प्रतम हल ये कहता है हलंत से गीयंत से, आबंत से हलंत गियंताबंत दीर्घ हलंत से अथवा दीर्घ गियंत दीर्घ आबंत से उत्तर अपृक्त संयक सूतीसी का लोप होता है इसमें लोप की अनुवृत्ति आ रही है छ एक छासठ निकाल के देख लीजिएगा छ एक सात छसठ जी एक बार हलंत गियंत आबंस अपृत आगे बोलेंगे क्या हाँ जी मैं दोबारा बोल रहा हूँ सूत्र निकाल के देखिएगा एक, एक छासठ सूत्र है हलंग व्यो दीर्घासूति से प्रतम हल इस सूत्र में लोपो व्यूरवलि उससे पहले है सूत्र लोपो व्यूरवली से लोप की अनुवृत्ति आ रही है लोपो वेरवली से लोप की अनुवृत्ति आ रही है अब मैं सूत्रार्थ बोल रहा हूं हलंत से दीर्घ गियंत से दीर्घ आबंत से उत्तर अपृक्त सुती सी का लोप होता है हलंत से उत्तर दीर्घ गियंत से उत्तर दीर्घ आबंध से उत्तर अपरिक्त सुती सी हल का लोप होता है सु हल हल भी पड़ा है ना सु हल का लोप होता है यानी सु का सकार सी का सकार सी का सकार जो कि हल है इनका लोप होता है तो यहाँ यहाँ हमारे पास सु है ये अफ्रीक संजक है तो इस सू का लोप हो गया हाँ जी हाँ जी यहाँ धक्का वतु में जो आ, आधी अर्ज के बाद में तकड़ा हलत करके बीच में नूम लाया था नवाज आपकी, आपकी, आपकी कट रही है क्या कह रहे हैं तवतो ला करके हमने अंतिम के बाद में लून कर लून लाया था ना समुझे किसमें प्रत्येह में तो तो प्रत्यय आ ले नु नु केरे नु प्रत्यय लाय आगम हा जि हा जी आगम लाटर मिलनेकि ना, ना प्रत्य पहली, पहली बात तो आपकी आवाज कट रही है आप क्या पहन, कहना चाह रहे मेरे पूरा स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है आप, आप स्थिति देखिएगा ना हम जो लिखे हुए हैं स्क्रीन पर नुम लाकर के जो बिठाए थे कैसे बिठाए थे देखिएगा ना स्क्रीन के ऊपर चितवात का चितवात में अन्... पहले मेरी बात सुन लीजिएगा चितवात में अंतिम अच्छ आकार से परे नुम को बिठाया तो आका आक, आ, आकार से परे नुम को बिठाए तो स्थिति देखी ना स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आकार के बाद नुम को बिठाया तो स्थिति बनाया चितुम ता चित नुम और ता और सुथिति है फिर सु में उकार की संजय कर लिया और नुम में से मकार की संजय अलंत्यम से किया और नुम में जो उकार है उसको उपदेश अजन्नाश से संजय कर दिया और लोप कर दिया तो चितवा नलंत तालंत, सा अलंक ये स्थिति है अब सा को हमने अपृक्त संजय कर दिया अपृक्त एकाल अल प्रत्यय से अपृक्त संज्ञा करके फिर अलंक याब्यो दीर्घा सुतिष्ठ प्रतन हल से हमने क्या किया है अप्रिक्त सकार जो कि हल है उसका हमने लोप कर दिया क्यों हल हलंत से उत्तर है हलंत है तकार यहां पर तकार जो है हलंत तकार से उत्तर है अपरिक्त है और सु है उसका हमने लोप कर दिया अब आपका क्या प्रश्न है आप बताइए यहाँ हम लोग ने आप जो से बोल रहे वो समझ में नहीं, नहीं। सु का मतलब है सु का सकार सुकार तिप का तकार और सिप का सकार मतलब सु का का सकार परे हो और तिप्त जी में तिपका तकार परे हो और सिप का तकार परे हो का सकार परे हो यानी तिगंत के दो प्रत्ययों के लिया है तिगंत के तिपका और सिपका का लिया है और शब्द रूपों में सु का लिया है धन्यवाद हाँ जी आ, ये पहले आप पूछे पूछे थे पहले भी यही प्रश्न कोई बात नहीं अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने सु का लोप कर दिया सु का लोप कर दिया है तो इसको हम प्रत्यलक्षण मानते प्रत्यय लोप प्रत्यलक्षणम से इसको प्रत्यलक्षण मान करके यानी सु का लोप होने के बाद भी उसको प्रत्यय लोप प्रत्यलक्षणम पहले पाद में ही है सूत्र पहले पाद के इकसठवां सूत्र है प्रत्यय लोपे प्रत्य लक्षणम प्रत्येक लोप होने पर भी उस प्रत्यय को वहां मान करके आगे काम कर सकते हैं प्रत्यय लोपे प्रत्य लक्षणम कहता है प्रत्यय से लोपे सती प्रत्यय लक्षण कार्य बहुत यानी उस प्रत्यक को मान करके कोई काम प्राप्त हो रहा हो काम हो जाएगा यह कहता है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम एक पहले अध्याय के पहले पाद के इकसठवां सूत्र खोल करके देख सकते हो प्रत्यक के लोप हो जाने पर उस प्रत्यय को मान कर के कोई काम कर सकते हो तो कर सकते हो तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय प्रत्य लक्षणम कहता है प्रत्येक के लोप होने पर उस प्रत्यय को मान कर के कोई काम हो सकता हो कर लेना तो हम प्रत्येक के लोप होने के बाद भी इस प्रत्यय को मान कर के हम क्या करेंगे सुप्चिंग पदम से पद संजय करेंगे पदम से सुबंत और तिंगंत को की पदसंजा होती है तो ये सुबंत तो है ही नहीं है यानी सु का तुमने लोप कर दिया तो सुबंध तो है ही नहीं है तो उसको प्रत्ययलक्षण कार्य मानेंगे यानी प्रत्यय वहां पर है ऐसा मान करके ना होते हुए भी है ऐसा मान करके इसको पदसंजय करेंगे चितवांत की चितवान की पदसंजय करेंगे पदसंजय करते ही पदस्य के अधिकार में अब हम आगे काम करेंगे चितवान अलंत चित अलंत हाँ अब यहाँ सु का लोप कर दिया हमने अलंग्या से तो प्रत्यय लक्षण काम करके प्रत्यय के लोप होने पर उस प्रत्यय लक्षण का मतलब उस प्रत्यय को निमित्त मान करके हम कोई काम करना पड़े तो कर लेंगे तो क्या काम करना है हमको उसको मान करके तो सुख सिंगंतम पदम सुबंत और सिंगंत की पद संज्ञा होती है तो यहाँ तो सुप्त तो है नहीं उसको तुमने हमने लोप कर दिया था तो उसको है जैसा मान करके पद संजय करेंगे चितवांत की चितवांत की पद संजय हो जाती है अब पद संजय हो जाने से हमको पदसंजा के अधिकार में कुछ काम करना तो अब नकार और तकार उन दोनों के बीच में संयोग है हलो नंतरा हा, इसकी संयोग संज्ञा केगे हलो नन्तराह संयोग व्यवधानहित हलों की संयोग संज्ञा व्यवधानीचरी नकार तकार नह स्वर आते तो व्यवधान है है नहीं है। तो के दोनों हल इ जुडे हे हैलि कहते हलो अन्तराह संयोगा व्यवधानरहित हलोम संयोग संज्ञा होती है तो नकार तकार की संयोग संज्ञा हो गई तो संयोग संज्ञा होते ही पदस्य के अधिकार में पदस्य के अधिकार में हम सूत्र लाएंगे संयोगांत से लोप आठ दो तेईस सूत्र आठ दो तेईस निकाल के देखिएगा आठ दो तेईस निकाला आठ दो तेईस संयोग लोप यह कहता है अनुवृत्ति पदस्य की अनुवृत्ति आ है बस सूत्र में पदस्य की अनुवृत्ति आ है तो ये कहता है संयोगांत पद का लोप होता है संयोगांत पद का लोप होता है यानी संयोगांत पद क्या है तकार है सूत्र लगाकर के अंतिम तकार को संयोगांत कहेंगे तो संयोगांत लोप कहते हैं पद के संयोगांत का लोप होता है तो पद के अंदर संयोगांत कौन है तो अलोम कस् से तकार पद का अंत माना जाएगा तो उस तकार का लोप करते हैं संयोगांत से लोपूत्र है संयोग अंत वाले पद का लोप होता है संयोग वाले संयोग अंत वाले संयोग अंत वाले पद का लोप होता, होता है तो पद का लोप होता है तो पूरे पद का लोप होगा कौन लोप होगा तो वहां परिभाष सूत्र पहुंच जाएगा अलोमत्य अंतिम अल की अंतिम अल का ही लोप होगा अलौंत्यस्य कहते हैं अंतिम अल को ही लोप होगा अंतिम अल का लोप हो जाएगा तो अंतिम अल है तकार तो तकार का लोप हो गया तकार का लोप होते हैं चितवान ये स्थिति बने चितवान कृतवान चितवान पठितवान लिखितवान आप बहुत सारे प्रयोग करते हैं ये इस तरह बनते हैं सारे सब इसी प्रक्रिया से बनते हैं ओम भगवान हाँ यहां पर हमने अपरिक्त स की संज्ञा की तो न की क्यों नहीं की या ना कि क्यों ना की क्यों करेंगे ना तो ना तो उसका अंग बन गए न चितवांत का अंतिम अल से परे बैठ करके अंतिम अक्ष से परे बैठ गए ना तो न तो अकेला थोड़ा है कि तो चितवान्त पूरा पद के अंदर आ गया ना पद का अवयव बन गया और सु जो है वो केवल अकेला है अलग है प्रत्यय चितवान चितवात जो है चित्तवात प्राधिपदिकता और परे हम सुप्रत्यय लाए सु अलग है और चित्तवात प्राधिपदिक अलग है नुम आकर के में मिल गया वो अकेला नहीं समझ रहे है राजे जी जी हाँ वो नुम जो है प्राधिपतिक का अवय बन गया अकेला नहीं है नुम अगर अक, अकेला होता तो वो भी अपरित बन जाता है लेकिन अकेला नहीं रहे ना वो उसमें प्राधिपतिक में, में आकर के उसका अवयव बन गया लेकिन सुप्रत्यय तो अलग से बैठे है ना प्रत्यय पर सुपर बैठ गया पकड़ रहे हैं आप जी तो चितवान बन गया आपका तो चितवान जैसा बना है वैसे स्तुतवान बनाएंगे धातु से।, से उस इसी प्रक्रिया सेम इसी प्रक्रिया से चितवान के समान स्तुतवान बनेगा और इसी प्रक्रिया से दुक्रिय करने धातु से कृतवान बन जाएगा इसी प्रक्रिया से मृजु शुद्धो धातु से मृष्टवान बन जाएगा उसमें मृजूष में जकार को शकार करेंगे याद सूत्र किस सूत्र से होगा आठ आठ में देखिएगा व्रष्च व्रष्ट ब्रतज सृज मृज यज राज ब्राज शा। इससे शकार आदेश होता है जकार को मृज के जकार को फिर तव है ना तो है स्टुनाष्ट से ता हो जाएगा तो मृष्टवान बन जाएगा ऐसे ही भिन्नवान भिध धातु से भिन्नवान बन जाएगा उसी प्रक्रिया से केवल यहां पर यह बनेगा कि प्रदाभ्य निष्ठा न पूर्व चाधा इससे तकार को नकार करेगा और उससे पूर्व दकार को नकार करेगा जैसे भिन्ना बनाए थे हमने चित कृत स्तुत ऐसे भिन्न बनाए थे जैसे भिन्न बनाया वैसे भिन्नवान बस केवल एक सूत्र लगेगा हृदाभ्यम निष्ठा तो न पूर्व से चादह हाँ जी सबको समझ में आए चितवान स्तुतवान कृतवान भिन्नवान मृष्टवान ये सब बनेंगे बहुत सारे प्रयोग आप करते हैं ये कर्तवाच में इनका प्रयोग होता है कर्मवाच्य में तो कृत स्तुत भूत भिन्न ये कर्मवाच्य में प्रयोग होते हैं कर्मवाच्य में या भाववाच्य में और स्तुतवान कृतवान ये सब कर्तृवाच में प्रयोग होते हैं हां धीरा जी जी स्पष्ट हो गया पूर्ण नहीं हुआ जैसे कि की पहले ही लाया था नी हाँ जी पहले कब चित चितावत बनाने का प्राप्त संजय करके सु लाया तो प्रत्यय है प्रत्यय परे है उस प्रत्यय को मान करके बहुत सारे काम कर रहे थे न जी जी चित्तावत था, था हमने प्रातिपदिक संजय करके सु लाया सू लाने के बाद सू को हमने सुवर्णपुंसक से सर्वनाम स्थान सर्वनाम स्थान संज्ञा कर दी तो सर्वनाम स्थान संज्ञा करते ही अत्य चार धातो सूत्र से दीर्घ किया प्रापिक में प्रातपदक में दीर्घ किया संबोधन भिन्न सु परे रहते अतवंत को दीर्घ कर दिया है संबोधन भिन्न सु सर्वनाम स्थान परे रहते फिर उसके बाद उहित दशाम सर्वनाम से सर्वनाम स्थान भिन्न संबोधन से भिन्न सु पैर रहे उगंत को हमने नुम आगम किया फिर उसके बाद में हमने साप सु को जो है अपरिक्त संज्ञा नाम दे दिया अपरिक्त एकाल प्रत्याय से फिर उस अपरिक्त सू का लोप कर दिया अलंग्या दीर्घासम हल से उस सु का लोप करने के बाद प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम मान करके या पुस्तक में भाष्य में प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम मेंशन नहीं किया है पर वो वही करना पड़ेगा क्योंकि वह सूत्र आया नहीं है अभी इसलिए उसने मेंशन नहीं किया है तो प्रत्यलक्षण मान करके हमने पदसंजय कर दी चितवांत की पदसंजय करने के बाद पदस्य के अधिकार में संयोगांत लोप ऐसे अन्तिम तकार का लोप लगे तो संयोग किसको कहते हैं तो किलोन संयोग संयोग नाम बता दिया य स्थिति अपि समस्या किम बतानि प्रयोजन को देखके है लै कुगा सु मे सु अल अल प्रक्रिया फोलो की थी। हाँ जी हाँ जी वो तो वो तो प्रयोजन को देखते हुए काम करेंगे ना यानी भागा में सात है लेकिन उस अपरिक्त नाम देकर के उसको हटाना थोड़ा था वहां पर वहां तो उसको रखना था इसलिए उसको हम हटा नहीं सकते हटाएंगे तो भागा का प्रयोजन ही नहीं सिद्ध हो सकता भले अपरिक्त संज्ञा हो जाएगी अच्छा अपरिक्त संज्ञा करने के बाद में भी हटा भी नहीं सकते क्योंकि हटाने के लिए वहाँ सूत्र कोई मतलब सूत्र लगेगा नहीं हलंगे आप जो दीर्घा सूत्र से अप्रिकम वाल सूत्र नहीं लग सकता वहां भले आप अप्रिक संजय कर दो उसको अभी लिख दीजिए यहां बता दूंगा भागा भागा और सु को हलंत करके लिख दीजिएगा अभी इसको अप्रिक्त संजय करके भी इसको कैसे हटाओगे हटा के दिखाइएगा हटा भी नहीं सकते क्योंकि हलंत से हलंत से है ही नहीं है अदंत है ना भागा में अकार में हलंत तो है नहीं है अगर हलंत होता, तब हटा सकते थे जैसे वाग वाचो वाछा वाघ में हटाते हम लोग वाग में, लो। वाग में वा हलंत है वहां हटाते हैं अजंत में अच अंत में कहीं भी हो तो कहीं भी सू हट सकता हलंत अगर कहीं भी आ जाए और जितने भी हलंत वाले शब्द है उन सब में अटता है जैसे मैंने अभी बताया वाघ वाक वाचो वाचा वहां सु हट जाता क्योंकि वह हलंत वहां दिख रहा है इसलिए सु हट जाएगा वहां पर भागा में नहीं अपरिक्त संजय कर भी लिया आपने अपरिक्त संजय करके उसका प्रयोजन भी तो बताना पड़ेगा ना अपरिक्त नाम इसलिए दिए ताकि उस अपरिक्त को हम हटा सके तो यहां हटा नहीं सकते तो फिर इसको अपरिक्त संजय करने का कोई मतलब ही नहीं है भागा सु में भले वो अपरिक्त बन सकता है लेकिन बना करके उसका प्रयोजन आप सिद्ध नहीं कर सकते क्यों बनाओ उसको बनाना नहीं ऐसा प्रयोजन को ध्यान में रख करके सारे काम होते हैं। नहीं जी हम तो ये अपरिक्त के आ, उसमें आता है तो आता है तो ठीक है कर दीजिए अपरिक्त संजय करने के बाद क्या करना है आगे कोई काम ही नहीं कर सकते नाम तो आपने रखा है उसका काम नहीं ले रहे हो तो नाम किस लिए रखा फिर आपको नहीं रखना चाहिए मतलब किसी को आपने चाचा का नाम चाचा नाम तो दे दिया चाचा का रोल आधा नहीं कर रहा है तो चाचा बोलने क्या मतलब है चाचा नाम देने के बाद वो चाचा का रोल आधा करे कभी ना कभी तो करे यहाँ तो कभी नहीं कर सकता भागा इसलिए यहाँ पर अतिरिक्त नाम देना कोई मतलब नहीं है इसलिए यहाँ उसको विसर्ग कर देगा हाँ जी राजेश जी ओम भगवान स्पष्ट हो गए जी कभी कभी ये संशय होता है कि पदज्य हो पाएंगे या नहीं क्यूँकी इससे अभी तक कुछ अर्थ तो मस्तिष्क में जान ही रहा है वैसे जैसे ऋषि दयानंद अपने एक एक पद को लेके इसमें ये प्रत्यय हुआ इसलिए इसका यह अर्थ है देखो अभी आपको पांच छह साल लगाना पड़ेगा ना तब जाकर के आ जाएंगे पदज्ज तब बनेंगे ओम भगवान कम, कम, कम से कम कम से कम पांच छह साल लगाना पड़ेगा ना क्योंकि आ, आपको प्रथमावृत्ति फिर उसके बाद द्वितीयृत्ति पढ़ने से पहले बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं धातुवृत्ति पढ़नी पड़ती है और आ, क्या नाम है उनादि पढ़ना होता है पारिभाषिक पढ़ना होता है बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है बीच में फिर उसके बाद द्वितीय वृत्ति पढ़ेंगे फिर उसके बाद तृतीय वृत्ति यानी महावाष्य पढ़ेंगे फिर महावाष्य पढ़ने के बाद में फिर आप कुछ कुछ पदज्ज्य बनेंगे फिर उसके बाद निरुक्त पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के पदज्ञा बनेंगे और, और उसके बाद में अभी हमने आज ही उनादि को क्योंकि मैं सब जितना हो सके सब आवृत्ति करना था ना तो अभी अभी मैंने उनादी, अभी आज ही पूरा किया उनादी सूत्र हमारे गुरु जी पढ़ा रहे थे तो अंत में परिशिष्ट लिखा परिशिष्ट उसमें युदिष्टिर ने उनादि में उस परिशिष्ट को पढ़ते हुए ऐसा लगा जी ये तो इतना गंभीर है कि ये इतने मात्र से काम नहीं चलेगा इसके लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा यानी ये जो पद बन रहे हैं ये पदज्य बनने के लिए बहुत सारे ग्रंथ पढ़ेंगे तब जाकर के पदज्य पढ़ेंगे केवल व्याकरण निरुक्त भी ठीक है हम तो समझ समझ सकते हैं पदज्य बनने के लिए आपको भाष्य करना पड़ेगा वेदभाष्य वेद करेंगे तब पदज बनोगे आप और वेदभाष्य करने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है वेदभाष्य करने के लिए बहुत सा चाहिए जो ऋषि दयानंद की जैसा सामर्थ्य था उस स्थिति तक पहुंचेंगे तब जाकर के भाष्य कर सकते हैं तब हम पूर, पूरी तरह पदज बनेंगे दो स्थितियां बनती इसको समझ लीजिएगा एक होता है खुद पदज्य बन करके पदों को समझना और निर्वचन करना और बनाना दूसी स्थिति जि ऐ बना समने रको समझना तु बना बे बनेंगे तो तु की सकते लेकिन लि जि बना समझने वे ज बनेगे यानीने निरुक्तकारने या अलग अलग ऋषियो जि पदो बनाकर समनेको समझने वे बन जगे न बहु बड़ी बा है मेरी बात समझ रहे राजेश जी ओम भगवान ओम भगवान दो, दो, दो लोग होते हैं एक तो खुद बनाने वाले होते हैं और जिन्होंने बनाया है उनको समझने वाले होते हैं तो जिनको बनाने वाले हैं वो तो ऋषित की कोटी है और जिन, जिनको बनाया है उन बने हुए को समझना बहुत बड़ी बात है तो जो बने बने हैं उनको समझना हमारा काम है तो बने हुए को समझने के लिए पांच छह साल कम से कम लगेगा क्योंकि हम वो आज परिशिष्ट पूरा कर दिया यानी उनादि को पूरा किया आज तो उससे पता लग रहा है एक परिशिष्ट के नाम से युदिष्ट मीमांसक ने लिखा है तो ये जो धातु ये प्रत्यय और ये जितने भी व्याकरण में वो सबको एक किनारे में रख करके ऐसी ऐसी व्यत्पत्तियां करके दिखाया उन्होंने उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जानकारी चाहिए धातु से ना बना करके कुछ और ही बना दिए वहां पर यानी शब्दों को बनाने की जो प्रक्रिया है वो तो अभी अभी 5-6 साल लगाएंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा इतना पढ़ने के बाद में भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं आता यानी यह समझ लीजिएगा पांच छह साल लगाओ फिर समुद्र के पास जाके समुद्र के पानी में उंगली डालो और उंगली डालकर के ऊपर करो ऊपर करके जो उंगली से एक बूंद नीचे गिरता है ना उस एक बूंद के समान भी नहीं दिखते हम अपने आप वो स्थिति बनेगी तो समुद्र कहां और एक बूंद भी नहीं दिखता है अपने आप को उस एक बूंद में भी कई पाठ बना लीजिए कई अंश बना दीजिए ऐसी स्थिति आ जाओ हाई सारी परंपरा लुप्त होने के कारण से इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं हमारे पाप ऐसे हैं इसलिए हम आज के जमाने में पैदा हुए और हमको ये सारी विद्या आती नहीं है ऐसा मान करके चलिए ओंकार करते हैं समय काफी हो गया है सोमवार को मिलेंगे ओ शांति शांति शांति नमो नम